ब्रह्म विज्ञान केंद्र श्री कैलाश आश्रम के पंचम पीठाधीश्वर ब्रह्मलिंग स्वाय प्रेमपुरी महाराज जी के सत्य संकल्प से स्थापित यह अध्यात्म विद्या भवन मुंबई में जिसमें प्रातः स्वाध्याय प्रवचन कार्यक्रम नित्य चल रहा है अब विशेष कार्यक्रम है श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ श्रीमद भगवत गीता ज्ञान यज्ञ में कल सायकाल के सत्र में स्थित प्रज्ञ का लक्षण स्थित प्रज्ञा से कहा भाषा ये अर्जुन ने पूछा शास्त्र में स्थित प्रज्ञ ज्ञानी के लक्षण कहे के इन लक्षण को लेकर के दूसरे को पहचान लेना इसके लिए नहीं स्वाभाविक लक्षण ज्ञानी में होता है ज्ञान होने पर जो स्वभावत उसमें दिखता है वही ज्ञानी का लक्षण है बनावट करके नहीं जो स्वभावत स्वभाव सिद्ध लक्षण ज्ञानी का अज्ञानी को उपदेश किया जाता है अज्ञानी वो लक्षण को प्रयत्न पूर्वक अपने में लाए जो स्वभावत ज्ञान ज्यान ज्ञान होने के बाद ज्ञानी में स्वभाव सिद्ध लक्षण वो लक्षण यदि अज्ञानी साधक में आ जाए तो उसका अवश्य ही ज्ञान हो जाएगा जो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है ज्ञानी का स्वभाव सिद्ध लक्षण को अपने में प्रयत्न प्रयत्नपूर्वक लाना इसके लिए प्रयत्न करके यही लक्षण देखकर के समझ करके अपने में आना चाहिए तब ज्ञान अवश्य होगा इसे प्रजात यदा कामन कह करके सारे कामना का त्याग और आत्मा में ही संतुष्ट बाह्य प्रयोग विषय के बिना और दुख सुख सुख प्राप्त होने पर भी दुख से उसका मन उद्विघ्न नहीं होता है विचलिता नहीं होता है और सुख मिला तो उसमें स्प्रिया राग नहीं है राग भय क्रोध नष्ट हो जाए तो उसको स्थित भी कहते हैं और सुभा, सुभा प्राप्त होने पर भी अत्यंत तो आसक्त नहीं होता आसक्त नहीं होता है सामान्य प्राप्त होता ही ना सुख प्राप्त करने पर अभिनंदन करता है दुख प्राप्त करने द्वेष करता है अथवा अच्छा सुख साधन प्राप्त करे तो अभिनंदन नहीं करता है दुख साधन मिला तो भी द्वेष नहीं करता है वो जानता है प्रारब्ध कर्म का फल प्राप्त होगा भोगना पड़ेगा सब को भोगना पड़ा बड़े बड़े महारथी भगवान के अवतरित होते समय उनके साथ आने वाले को भी उनके बड़े बड़े भक्तों को भी कितने दुख भोगना पड़ा तो दुख से विचलिता नहीं होकर के अपने धर्म का त्याग नहीं करे लक्ष्य सामने रहे पर प्राप्ति ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य उसको भूले नहीं दुख सुख तो प्राप्त होते हैं उसके कारण जब भी विचलित हो गया रास्ता से पथर से हट गया तो उससे बढ़कर के मूर्खता क्या है और विषय के लिए इंद्रियों को विषय से हटाने के लिए प्रयत्न करके इंद्रियों को जीतना चाहिए अपने वश में रखना चाहिए ये साधक के लिए आवश्यक है बार बार सर्वत्र सर्वत्रोही कहेंगे तो दृष्टांत दिया कुरम कछुआ जैसे अपने को जब चाहे समट लेता अंदर जब चाहे बाहर निकलता है इसी प्रकार इंद्रिय के विषय से इंद्रियों को जब सौहारा करके उपसाहन करके रख सकता है स्वयं कर सकता है तब तो उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है अभ्यास करने पर विषय के ग्रहण नहीं करने पर विषय के निवृत्ति इंद्रिय के निवृत्ति तो हो जाती है स्थल रूप से लगता है कोई इच्छा नहीं है किंतु तो आसक्ति रस वासना रह जाती है रस वर्जम जो आसक्ति सूक्षा रूप से रहती है विषय नहीं प्राप्त नहीं सुलभ नहीं तो इच्छा नहीं बहुत सहलता ये हमारी इच्छा नहीं है हम उसके बिना चल जाता है ठीक है नहीं जो विषय प्राप्त नहीं होता तो उसके बिना चलना ही पड़ता है उपाय क्या है यदि किसको नहीं मिलता है तो उसके बिना चलाना पड़ता है कि जो विषय प्राप्त हो जाए सुलभ हो जाए तब तो वो समय इच्छा को रोकना कितने संभव है वो सम साधक सम होता है अरे आसक्ति हट जाए किसी विषय में आसक्ति नहीं तो परमात्मा चिंतन करते समय मन परमात्मा लगातार लग जाए लगातार नहीं लग करके मन इधर उधर क्यों भाग जाता है कहीं कही ना कहीं कुछ आसक्ति रस है जिसके कारण वासना के कारण मन भागता है मन में संकल्प विकल्प होते रहते हैं जब मन में संकल्प विकल्प होता है मन इधर भागता है तो परमात्मा मन कैसे होगा बहुत कहते परमात्मा मन लग, लगता नहीं लगाते हैं पहले पहले बड़ा अच्छा लगता है बाद में मन लगता नहीं बहुत साधक पुराना बड़े बड़े साधक तपस्या करते करते बाद में थक जाते हैं मन क्यों बाहर चला गया एक क्षण भी क्यों बाहर चला गया मैं परमात्मा साक्षात्कार करना चाहता हूँ चाहता चाहते मन को परमात्मा में फिर नहीं चाहते मन क्यों भाग जाता है अच्छे अच्छे साधक को कहते ऐसा क्यों होता है और क्या कारण है कभी साधक रोता है सारा जीवन बढ़वा इतने भजन करते करते फिर मन क्यों चला जाता है क्या कमती है क्या करना जो स्वयं अपने में देखे कमती अपने को भक्त मानना ज्ञान ही मानना मैं बड़ा साधन करता हूँ ऐसे अहंकार तो स्वाभाविक है ऐसे पहले होता है सबको लगता है हम बहुत अच्छा साधन करते है बहुत भक्ति करते हैं ज्ञान हमको अच्छा प्राप्त हो गया कोई मान लेता है हमको ज्ञान हो गया मैं ब्रह्म ऐसा निश्चयत है और शुद्धि कहा गया तो तत्व तो निश्चय होता मैं ब्रह्म हूँ बड़ा हो गया ज्ञान में बड़ा भक्ता में बड़े ज्ञानी ऐसी भावना पहले पहले हो जाती है किंतु जब साधक स्वयं अंत को शुद्ध होता है सन्मार्ग में चलता है परमात्मा कृपा करते हैं तो उस विवेक होता है अपनी गलती अपने को दिखती है जब अपनी गलती अपने को दिखे तो समझा परमात्मा की बड़ी कृपा है दूसरी गलती देखना अपने बुद्धिमता है ये परमात्मा की कृपा नहीं बुद्धिमत्ता नहीं है जब तो दूसरे में गलती दिखती है इसको बुद्धिमता नहीं मानना क्या मैं समझदार है ऐसा नहीं मानना दूसरे में गलती वही से करता वह इधर ऐसा होता ऐसा नहीं होना चाहिए उधर नहीं होना चाहिए ये सबको दिखता है अत्यंत गलत गलत करने वाले गलत गलतमारी में चलने वाले अत्यंत दोषी भी दूसरे दोष देखने में बड़े निपुण होता है ये बुद्धिमता नहीं जब अपने में दोष दिखे बाहर दोष दिखते समय वो विचार कर मेरे में तो ऐसे दोषे मेरे मित्र से अधिक दोष है अपना दोष दिखने लगा तो समझे परमात्मा की कृपा है सुख संपत्ति मिल गया तो परमात्मा की कृपा नहीं है भोग्य पदार्थ मिल गया तो परमात्मा की कृपा नहीं है यदि भोग्य पदार्थ नहीं मिलता है सम्मान नहीं मिलता है अपने दोष दिखता है तो परमात्मा की बड़ी कृपा है अपने दोष जो देखेगा उसको दूर कर सकता है और दोष नहीं देखा तो कैसे दूर करेगा जो शरीर में कपड़ा में कहीं कुछ लगा हुआ महिला उसको देखता है तो साफ कर सकता है वो नहीं दिखता है तो कपड़ा धो दिया किंतु महिला जो जहां कहाँ रह गया श्रद में हो देखा कुछ लगा है तो उसका साफ करेगा नहीं देखा तो स्नान किया किन्दु जो कैसा रह गया कोई कोई तो सामान्य स्नान से निकल जाता है कोई को थोड़ा घसकर साफ करना पड़ता है किन्तु नहीं देखा तो साफ नहीं होगा इसलिए दोष दिखने पर साफ होता है दोष दृष्टि विषय से वैराग्य क्यों नहीं होता है विषय में दोष दृष्टि करनी चाहिए वैराग्य का कारण दोष दृष्टि और अब दोष दृष्टि नहीं करके बड़ा अच्छा बहुत सुंदर शोभनाध्यास देखा ओ बहुत बढ़िया बहुत सुंदर मिल जाए तो हम कितने धन्य हो जाएंगे बड़ा अच्छा अच्छा अच्छा करते करते फिर इधम एस मुझे मिल जाए जिस वस्तु को देखते हैं उसमें क्या दोष है अनुसंधान करें सारे विषय में दोष तब पहले अनित्य है बड़ा अच्छा लगता है कितने समय रहेगा उसके बाद नष्ट हो जाएगा थोड़े समय के बाद नष्ट हो जाने वाला है उस समय देखें मिलता है ठीक है बड़ा कुछ अगर दूसरे से चिन्ह कर ले लेंगे किंतु मेरे पास कितने समय रहेगा फिर नष्ट हो जाएगा अनित्य तो दोष और विषय में साथ शादी से है, हमसे हमको ये मिला उसी किस किसको अधिक मिला तो हमको दुख लगता है इसी प्रकार विषय में दोष दृष्टिकोण से छोड़ो क्या हो जाता है वैराग्य होता है ये जब नहीं कर पाता है तो वैराग्य नहीं होता है अभ्यास बहुत अच्छा बहुत अच्छा वास्तव नहीं है अच्छा उसमें दोष है दोष नहीं दिखता है गुना दिखता है शोभनाध्यास तो फिर कामना होती है विषय में दोष दिखता है दोष दिख नहीं दिख करके बहुत अच्छा बहुत अच्छा मानना तो इच्छा होगी प्राप्त करने के लिए और जब दोष दिखने लगे तो नहीं चाहिए नहीं चाहिए छोड़ता है ये दोनों विषय तो बराबर हुई वही विषय है कोई तो विषय को छोड़ देता है कोई विषय को चिन्ह कर ले लेता है जो शोभास बहुत अच्छा बहुत अच्छा मानता उसके पीछे भागता है और जो दिखता कि दोष है उसके वो, वो इसके पीछे आता है उसको छोड़कर इधर भाग जाता है उसको दिखना नहीं चाहता है इसी प्रकार परमात्मिक कृपाओं से दोष दृष्टि होती है तो रस आसक्ति अपने देखे तो रसवरजम रसोप्य से परम दृष्टि निवृत्त सूक्ष्म आसक्ति विषय में आसक्ति अवश्य रहती है परब्रह्म साक्षात्कार होने पर निवृत्त होता है ये कहने का अभिप्राय है जो तो परब्रह्म साक्षात्कार नहीं हुआ आसक्ति है सूक्ष्म नहीं समझना की आसक्ति नष्ट हो गई हम हमारे वैराग्य हो गया ऐसा नहीं समझना चाहिए आसक्ति रहती जब तक तो साक्षात्कार नहीं हुआ विषय के लिए मन के लिए इंद्रिय के लिए हमेशा ऐसा नहीं करेंगे। मैं जीत लिया इंद्रियों से जीत लिया मन को जीत लिया अपने सामर्थ्य में अपने में कर लिया ऐसा नहीं आसक्ति है तो कभी कुछ न कुछ हो जाता है तो परभ्रम साक्षात्कार होने पर यह निवृत्त होता है इसलिए परब्रह्म साक्षात्कार करने के लिए इंद्रियों का निग्रह करना मन को स्थिर करना बुद्धि स्थिर करना पर ब्रह्म विषय का निश्चय आत्मिक बुद्धि बना रहे इष्ट विषय प्राप्त होने पर विषय के लिए यदि गुणा दिखता है चिंतन करता है कामना करता है उस समय का चिंतन होता है जब किसी वस्तु की इच्छा करते मिल जाए मिल जाए शायद मेंदम में शायद बहुत अच्छा बहुत उसमें परब्रह्म चिंतन नहीं होता है परब्रह्म चिंतन होते पर एक अद्वितीय तत्व है नि नाना तिखिंचन सुना हुआ तो सर्वत्र इसे भावना हो तो सम्यक दर्शन प्रज्ञा तिर करने के लिए पहले इंद्रियों को अपने वश में स्थापन करना यदि इंद्रियों को वस में तापन नहीं करेंगे तो क्या होगा आगे दोषे कहते हैं। यत तो ह्यपि कौंते पुरुष से पश्चिता इंद्रिया प्रमाथी ने हरंति प्रमाथी पुरुषस्य विपच्चि पुरुष से ततः विपच्चि पुरुष से प्रमांद्रििया मनं प्रसव हरती विपक्षित पुरुष पुरुषस्य जो पुरुष यत्न कर रहा है पुरुष का दो विशेषण दिया विद्वान विवेकी विवेक के विज्ञान युक्त है विवेक होने पर भी प्रयत्न नहीं करता है ताकि प्रवृति हो जाएगी सामर्थ्य अपने पास है नहीं चलेगा पहुंच जाएगा मंदिर में और सामर्थ्य नहीं है चाहता है चल जाओ चलने चल का सामर्थ्य नहीं चल गया क्या चाहिए सामर्थ्य चाहिए प्रभुत्व तो होना चाहिए यहाँ विपक्षित विद्वान है विवेक है और यत्न भी करता है जो प्रमाद नहीं यत्न करता है तो भी विपक्षित यततः पुरुष से विवेक विज्ञान युक्त यत्न करने वाले पुरुष के भी ये इंद्रिय प्रमाथिन प्रमथनशील मथन करने वाले क्षोभित संजोलित करने वाले दूध दध को मथन करके मक्खन निकालते हैं मथन करते इसी प्रकार ये प्रमथन करने वाले इंद्रिय प्रमाथिन प्रमथन विक्षोभ करने वाले आकुलित कर ले, करके क्या करते है मन प्रसवम हरती प्रसवम हठात बलात्कार बलपूर्वक जैसे जैसे बलपुर के किसको खींच लिया बलात् हरंती, हरंती के करता है इंद्रियानी किसको हरण कर लेते मन मन दिक्त मन को खींच लेते हैं, इंद्रिय विषय के पीछे जब भागते हैं तो मन को खींच लेते हैं, तो मन जब इंद्रिया के पीछे भाग गया परमात्मा के कहा लगेगा विषय को भागा बैठा है ध्यान करने के लिए परमात्मा का और मन इंद्र के विषय भागा इंद्र विषय विषय इंद्र को खींच ली इंद्र के विषय मन भागा ये बैठा है खाली बैठा है हाथ में माला जाप है में कभी कुछ बोलता है किन् मन कहा जाकर चला गया परमात्मा सामने में बैठे पटोर का मृत रखा, रखा चित्र का परमात्मा ही कभी प्रकट होना चाहते है वो देखते मैं तो प्रकट होना चाहता हूं ये तो कहां चला गया विषय खींच मन इंद्रिय चले मन अब मन जब जाता है तदस्य हरती प्रज्ञा विवेक बुद्धि भी गई विवेक क्या करेगा बहुत देर के बाद आएगा तब तो तक तो परमात्मा प्रकट होना चाहते थे और पकड़ क्या होंगे लज्जित तो हो जाएंगे कोई आपके पास आया तो और आप उसको नहीं देख रहे कहीं दूसरे देख रहे हो थोड़ी देर सामने खड़ा होगा तो ये क्या करेगा चले जाएगा ये ऐसी स्थिति होती है <coughs> इंद्रिया प्रमाथिनी प्रमाथनशील नष्ट करने वाली खत्म करने वाली प्रसवम बलात्पुर हटपुर मन को बलात्कार नहीं विषय को खींच लेते हैं यदि इंद्रियो श्लोक बोलो स्वामी विवेक है स्वामी समझदार दिखता है और रक्षक भी है विवेक है रक्षक विवेक है रक्षक स्वामी है विद्वान पुरुष विवेक रक्षा करने वाले है दस्यु आकर के रक्षा करने वाले स्वामी भी है रक्षक भी है दस्यु आकर संपत्ति लेकर भाग जाते हैं स्वामी भी है रक्षक कवि है दस्य आकर के संप्रति ले गये यहाँ विद्वान स्वामी है स्वयं पुरुष और विपक्षित विवेक विवेक के भी, भी वे के रूप से विवेक रक्षक है स्वामी है और देख रहे यत्न करे देख रहे और विवेक भी, भी है रक्षक दस्यु आये इंद्रिय दस्यु थाने कौन है इंद्रिय किसको ले गये मन को लेगी धन स्थानीय कौन हो गया मन दस करके धन ले लेते हैं। और है? धन है? है।, है और इंद्र क्या करते मन को लेगी धन स्थानीय मन को लेगी गए यहाँ रक्षक कौन है विवेक क्योंकि विपक्षित विवेकी है विवेक रक्षक है और स्वयं जगा हुआ भी सोया नहीं यत्न कर रहा है यत्न कर रहा है विवेकी है तो भी इंद्रिय दस स्थानीय इंद्रिय क्या ले लेती है धन स्थानीय मन को ले लेती है दस्यु स्थानीय इंद्रियन स्थानीय मन हो गया दस्यु धन लेते है इंद्रिय मन ले गया यहां, का को, का को का। और यहाँ विवेक रक्षक कौन है विवेक और स्वामी स्वयं पुरुष हो ये दोनों जगह है सुय नहीं यत यथा तो है पी कौन थे विपक्षित तो पुरुष से इंद्रियाणी प्रमाति आने पर दोनों को मारेंगे राति से चाकू गोली रेखा करेगी कभी मार भी देते हैं चुपचाप रहो तो लेकर भाग जाएंगे और कोई विरोध करो तो खत्म कर लेंगे तो इसी प्रकार इंद्रिय है ऐसे खत्म करने वाले दस्यु के स्थान में है इसलिए उनको शत्रु कहा गया के शत्री निजेन्द्रियाणी किन्तु तो तान मित्रानी जीतानी जानी इनको जीत लिया तो मित्र बन जाएंगे जितना पड़ता है हाँ वही तो कहते हैं विपक्षित विद्वान विवेक का भी विवेकता है किन्तु विवेक होने पर भी ऐसे जैसे उसको में रखना पड़ता है में नहीं रखेंगे तो क्या होगा विवेकता रक्षक है रक्षक भी खड़ा उसके पास भी बंदूक है स्वामी भी कड़ा है दस आए उसको पीछे से पकड़ ली, गोला को पकड़ ली, तो दसवें आकर के दसवें भी सामान्य थे विवेक वाले से विवेक के दस दसवें बहुत ही चोर की बुद्धि बहुत ही केवल मार्ग अलग मार्ग में लगाता है नहीं चोर की बुद्धि साहस बल कम नहीं सो को बोलू कौंतिया कौन है अर्जुन उसको कौंत क्यों कहा गया कुंती के पुत्र कुंती शब्द से एक सूत्र है स्त्री भ्यो ढक क्या सूत्र स्त्री भ्यो ढक स्त्री प्रत्येद से ढक प्रत्य होता है और ढक को एय हो जाता है ढको आयने फट खचगाम प्रत्यादि नाम पानी निभासी के सूत्र है ये सूत्र व्याकरण सूत्र से बोलते हैं सूत्र के श्रवण से भी पुण्य होता है पढ़ने से तो पुण्य होता है जो सूत्र है ऋषि महर्षि के द्वारा प्रणीता है पाणिनि महर्षि के सूत्र ये मंत्र के जैसे हैं सूत्र के पारायण करके भी सिद्धि प्राप्त कर लेते हैं सूत्र है स्त्री भ्यो ढक बोलो स्त्री भ्यो ढक कुआ पुत्र कौंत कुंती पुत्र को कौंते करके इसलिए क्या करना चाहिए आगे कहते हैं तानि सर्वाणी युक्तो आसी तत् वशे हि यसे तज्ञा प्रतिष्ठि साधको क्या करे ता सर्वानी संयम्य ता इंद्रियाणी किस इंद्रिय का संयम करना है सर्वानी एक दो इंद्रिय को जीत करके नहीं सर्वानी संयम्य सम्यक नियमन करके सर्वानी इंद्रियानीणी नियम सर्वानी इंद्रियानी नियमन नियमन करना क्या अपने वश में वसा करना अपने अध्ययन में रखा तब नियमन हुआ थोड़े समय रख दिया इतने भव ज्ञान नहीं थोड़ी समय तो रह जाएगा फिर भाग गया सब तो करते थोड़ी देर मन को लगाया परमात्मा ने फिर मन कहीं भाग लिया मन भाग जाता है तो विवेक कहीं स्वयं भी उसके बढ़ गया फिर बातें सोता रहे मैं कहा क्या सोच रहा हूं ध्यान कर बैठा काम चला गया मन नहीं जाता मन के साथ स्वयं भी, भी चला गया क्योंकि स्वयं तो मन उपाधि है ना मन उपाधि के होने क्या ना मन गया तो मन भी चला गया इसलिए बस वशीकरण करके सायम सम्यक यमन करके ता सर्वानी संयम युक्त समाहित हो करके मन लगाए समात करके युक्त आशित तो बैठे ध्यान कर बैठे मत पर मत पर अहम पर्व ऐसे मत पर मैं ही पढ़े जिसका है मत पर मैं ही सब कुछ हो मेरे से बिना कुछ नहीं मैं ही परमात्मा है उसका है अन्य कोई मेरे से बिना कोई है ही नहीं सारे यही वासुदेव है तो क्षेत्र क्षत्रि आगे कहीं सर्व सारे क्षेत्र में क्षेत्र क्षत्रज हूं एक भूत सर एक देव सर्वभूते सुगुण सर्वव्यापी सर्वभूतात्मा एक ही देव सर्वभूत में स्थित है सब हृदय से जुन ष्ठ थी ईश्वर सर्वभूतान हृदय से सबके हृदय में थी यही पर ब्रह्म एक क्षेत्र के रूप से सबके सारे में एक देव सर्वभूते चुगुण सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा सारे भूते का अंतरात्मा एक है वही वासुदेव जिसका पर सर्व प्रत्येगात्मा पर्व यश उसे बिना कोश यही नहीं यही से करके जो बैठे परमात्मा से बिना कुछ भी नहीं ऐसा निर्णय कर बैठे युक्त आशी मत पर हम पर परब्रह्म परमात्मा से बिना कुछ भी नहीं फिर क्या चिंतन करेगा जब विशास्त्र में आया एक ही ब्रह्म है सर्वम कविदेव ब्रह्म वासुदेव सर्वम परब्रह्म से बिना है ही नहीं भ्रांति से अज्ञान के कारण अलग दिखने पर भी वास्तव भिन्न है ही नहीं कि चक्ष में रोग होने पर एक चंद्र दो दिखेगा दोनों चंद्र सत्य हैं, एक ही चंद्र स है दो दिखता है, दिखते समय तो है दिखते समय चंद्र दो है नहीं दिखते समय भी चंद्र एक ही। राज्य तो रज्जु है कोई सर्प कहता है कोई माला कहता है कोई कहता है लकड़ी दंड है तो उस समय रज्जु क्या होती है माला हो जाती है सर्प हो जाती है दंड हो जाती है रज्जु तो रज्जु रहती दिखते समय भी इसी प्रकार ये वासुदेव एक ही है अनेक रूप से दिखने पर भी वासुदेव ही सत्य है अन्य नहीं है तो जब निश्चय हो जाए तो मत पर तभी होता है थोड़े वेदांत श्रवण के बिना एक अनन्य भक्ति वासुदेव से भिन्न नहीं है वासुदेव सर्वम बहु नाम जन्म नाम अंत ये बुद्धि कैसे होगी सब परमात्मा है हरिदेव जगत जगत एवहरी श्या राममय सौ शब्द से बड़ा सरल ही एक पर ब्रह्म सौ वासुदेव सर्वम वासुदेव वासुदेव सर्वम भगवान के वाक्य है ना सर्व वासुदेव कहे तो सब कितने तो वासुदेव कितने हो जाएंगे वासुदेव वासुदेव वासुदेव वासुदेव अनेक करोड़ों वासुदेव हो जाएंगे सर्वम वासुदेव है ना वो भी वासुदेव कोई कहता है वो भी वास्देव मैं भी वास्देव वो भी ब्रह्मा मैं ब्रह्मा उनको क्यों प्रणाम करूंगा तुम भी ब्रह्मा हम भी ब्रह्मा वो भी ब्रह्मा वो ब्रह्म हम क्यों मंदिर जाएंगे हम बड़े को क्यों प्रणाम करेंगे वो भी ब्रह्मा हम भी ब्रह्मा प्रमाण है वासुदेव सर्वम क्या है गलती क्या बताओ वासुदेव सर्व वो भी ब्रह्म हम भी ब्रह्म मंदिर में वही हम भी ब्रह्म महामंदिर क्यों जाएंगे बड़े को क्यों प्रणाम करेंगे वो ब्रह्म हम भी ब्रह्म कितने वासुदेव है सब यदि वास्देव होते बहुत वास्तुदेव हो जाएंगे एक के से होंगे तो एक के वास्तुदेव सर्व है सर्वम बिना बिना अलग अलग है तो सब सब सबके से वास्तव होंगे एक एक तो वास्तव हो गया बाकी सब वास्तव नहीं इधर तो वास्तुदेव सर्वम एक के वास्तुदेव एक तो बाकी जीते बाकी जीते न हो जाएंगे अब वास्तुदेव सब वा दे वो आप भी बास देव दूसरे भी बास देव जो सामने है वो भी वास्तव जो तो पीछे भी बांस देगा तो कितने वास्तव हो जाएंगे फिर एक जदि है तो आपके सामने है पीछे है बाएं है डायने ऊपर है नीचे सब में एक, है, एक है। सब में एक है ना सब में एक बायो सब वास्तुदेव नहीं है हैं? वासुदेव सर्वम सब वासुदेव या सब में वासुदेव सर्व वासुदेव यदि हुआ तो वासुदेव अनेक हो जाएगा ना इसलिए ये कोई कहता है सके देखो ये सब वासुदेव ये पुष्प भी वासुदेव ये फल भी वासदेव कलम ही बात देव पुत ही बात वो एक एक लोह में भी वासुदेव सर्व जो लोम है ना एक एक लोह में भी ब्रह्म है वासुदेव है तो गिनती करो कितने वासुदेव हो जाएंगे तो एक है तो एक ही कैसे हुआ सब वास्तव एक भी लोमी बास ये कौन से खाली शब्द से कौन सी कैसे होगा कोई बच्चा पूछता है ये भी वाचते पांच है ये पांच देखो ये देव ये बात देव यही वाच देव ये बस देव अरे ये बास देव ये तो पांच होगी और बाकी तो ब्रह्मांड पड़ा हुआ है अरे एक है ये पांच अंगुली एक अंगुली बोलो जै ये प्रत्येक अंगुली ब्रह्म है या एक अंगुली ब्रह्म है तो ब्रह्म कितने हो गए बात बोलो यहां तो पांच हो गए कद ये कौन सी सब सामने शावे? <laughs> दिखता है पांच क देख शब्द से कहेंगे एक एक तो हम कहते है? हम भी एक कहते हैं किन्तु पांच तो हमारी बुद्धि में दिखती ये इसलिए इसको समझना है वासुदेव सर्वम सर्वम ब्रह्म एक सर्वम खुदम ब्रह्म श्रुति कहती में भगवान कह दे वासुदेव सर्वम तो जब ब्रह्म शुद्ध ब्रह्म है वो किस शब्द का वाच्यार्थ है उसका वाचक को शब्द कोई है नहीं, नहीं। किसी भी शब्द से लक्षणा से कहेंगे उसके ब्रह्म शब्द से कहो वासुदेव शब्द से कहो आत्मा शब्द से कहो अहम शब्द से कहो सर्वम खल इधमे वहम किसने कहा है किसने कहा है सर्वम खल इधम एवाहम नान्य दस्त सनातन देवी ने कहा विष्णु भगवान को देवी भागवत में बाके सयानाय। वे में सयानाय विष्णवे बाल रूपिणे श्लोका तया प्रोक्तम भगवत्या देवी भागवत मैया बटपत्रे सयानाय बटपत्र में स्वय कौन विष्णु भगवान विष्णवे कितने बड़े थे विष्णु तो व्यापक ही बाल रूपिण बाल छोटे बच्चे होकर के बट्ट में में शया प्रय काले जल में जल भरा हुआ है लेकिन बट्ट पत्र में छोटे बच्चे होकर विष्णु भगवान लेटे से उनको लगा मैं कौन हूँ ये क्या है वो देवी ने बट्ट उनको उपदेश किया बट्ट पत्र शया नाय सो बाल रूपिणी श्लोकार तया प्रोक्तम भगवत्या तया भगवत्या आधे श्लोक से कहा क्या कहा अखिलार्थदम सारे अर्थ को देने वाले धर्म अर्थ काम के सौ पुरुषार्थ देने वाले आधे श्लोक में उपदेश कर दिया सर्व अखिल अर्थ सारे प्रयोजन सिद्ध करने वाले क्या उपदेश किया सर्व खदमेवाहम सर्वम खलुदमे हम खलु कुछ और अन्यत, सर्वं खलु अहम सवकु मे हूं नीति सनातनं अन्य कोई निर्थनी सत्यपदार एक अहम सवकुश ब्रह्म कहो सब कुछ वासुदेव कहो सब कुछ अहम कहो सब कुछ ब्रह्म को कहो आत्म सर्व ब्रह्म बहुत वाक्य <स्थाथ> ब्रह्म शब्द आत्मा शब्द हो, आशुदेव शब्द कहो मैं कहो आत्मा को सब कुछ एक तत्व ही तो एक तत्व का अभिप्राय क्या क्या श्लोक पहले थोड़ा इसको देवी भागवत का श्लोक बताया था <स्थाथ> अभी मैं बोलूंगा आय के, के पात्र बोलना वटपत्रे पत्र वटपत्रे पत्र श्लोका तया प्रोक् सर्वं सर्वं कल्विदमेवाहं नदस्ति सनातन नान्य दस्ती सनातन ये कितने श्लोक हुआ बताओ श्लोक डेढ़ हुआ पहला एक श्लोक हो गया बटपत्र सया नया विष्णवे बाल रूपेण बालू रूपेण श्लोकाधीन तया प्रोक्तम भगवत्या खिला चदम एक श्लोक हो गया आगे और कितने श्लोक वाक्य बाकी आधा श्लोके जिस आधा श्लोक हो भगवती ने विष्णु भगवान को सुनाया श्लोकाध्ययन तया प्रोक्तम वो श्लोका से क्या है सर्व खमेवाह नान्य दोषी सनातनम एक इतने श्लोक आधा ये आधा श्लोक ही देवी ने विष्णु भगवान को सुनाया था ये देवी में तो सर्वम खलिदम एवाह वासुदेव सर्व सर्वम खलु ब्रह्म सर्वम खुलदम ब्रह्म वहां सर्वम खलम ब्रह्म देवी कहते सर्व को ले तो ब्रह्म अलग अहम अलग वासुदेव अलग है एक ही सर्व है एक ही ब्रह्म वही वासुदेव वही ब्रह्म है वही अहम अर्थात अच्छा वासुदेव सर्व का क्या अर्थ करना वासुदेव जैसे सर्प सर्प सर्प कर डर कर भागे आपने आकर देख लिया रस्सी है सर्प नहीं दूसरे बोलते हो आये देखो सर्प रस्सी है क्या कहते सर्प रज्जो सर्प रसी है सर्प रसी हो जाता है सर्प रसी कहता है सर्प रसी इसका अभिप्राय क्या है जिसको तुम सर्प समझते हो सर्प नहीं है किन्दु रस्सी है सर्प नागती किन्दु रजी इसको कहते बाद बाध समाधिकरण बाध समाधिकरण का एक एक का है एक नहीं है किंतु दूसरा है एक का निषेध करके दूसरा है कहने के लिए सर्प नहीं किन्दु रस्सी कहना चाहिए क्या कहना चाहिए सर्प नहीं किंतु रसी है किन्तु आप सर्प सर्प करे भागते हम भी सर्प करे भाग गए थे आकर के रसी है बोले सर्प रसी है सर्प रसी है जिसको हम सर्प समझते है वो सर्प नहीं किंतु रसी है इसके लोके में कहते सर्प रज्जु क्या कहते हैं सर्प रज्जु सर्वम ब्रह्म इसी प्रकार सर्वम नास्ती सर्वम ब्रह्म का क्या था सर्वम नास्ती किन्तु ब्रह्म ही वस्ती वासुदेव सर्वम क्या क्या था सर्वना किन्द दे वासुदेव हे तो अनेक वासुदेव कैसे हो सा जाएंगे सर्वनास्ती किन्दु वासुदेव अस्थि सर्वनास्ती किन्दु ब्रह्म अस्थि सब रहते हुए ब्रह्म करो अनेक हो जाएगा सर्वम वासुदेव सर्वम ब्रह्म को हो तो सर्व को अलग अलग करेंगे लोम लोम ब्रह्म तो अनेक ब्रह्म हो जाएगा अनेक वासुदेव हो जाएगा तो सर्व वासुदेव कैसे बनेगा प्रमाण कैसे होगा सर्वम वासुदेव वाक्य प्रमाण है सब एक एक के वास्तुदेव है तो आने के वास्तुदेव हो जाएंगे कैसे प्रमाण होगा तो यही माना सर्वम नास्ति किन्दु ब्रह्म है सब नहीं है किन्दु ब्रह्म है तो आने के कैसे हो जाएगा सर्व का निषेध करके ब्रह्म का नहीं सब को रख करके ब्रह्म नहीं करना ये नहीं समझ कहे सब ब्रह्म सव ब्रह्म कह तो के ब्रह्म वो भी ब्रह्म में भी ब्रह्म इसको में क्यों प्रणाम करूंगा सर्व है ही नहीं भेद है ही नहीं किंतु एक द्वितीय ब्रह्म है ये बात सर्वं खलु बाध समिकलु सर्व ब्रह्म बाध एक बाध करे दूसरा सर्प नहीं रसी है तो ये का मत पर अम पर मत पर मैं ही पर है मेरे से भी ना कुछ है ही नहीं वो तो ये भगवान कहते इस प्रकार तानी सर्वाणी संयम है इंद्रियों को कौन इंद्रियों को सारे इंद्रियों को साझ में करके अपने वश में रह करके समाहित हो करके, मत पर आशित बढ़ जाए तिर हो जाए मत पर हम पर ब्रह्म है एक ही तत्व अन्य है नहीं भक्ति करो ज्ञान मार्ग चलो एक ही परमात्मा सल है ही नहीं वासुदेव सर्वम ये भक्त के लिए कहा या ज्ञानी के लिए कहा या आपके लिए कहा या सन्यासी के लिए कहा किसके लिए कहा सबके लिए वासुदेव सर्वम कहा गया सबके लिए भक्त भक्ति करने वाले के लिए वासुदेव सर्वम कहा गया है नहीं ज्ञानी के लिए कहा गया एक ही तत्व इसमें झगड़ा व्यक्तिक झगड़ा कि हमारा योग मार्ग हमारा ज्ञान मार्ग हमारा भक्ति मार्ग हमारा ये मार्ग हम क्या कोई श्रेष्ठ मार्ग कोई पुष्टि मार्ग कोई शय मार्ग कोई शक्ति मार्ग मार्ग बहुत करो किन् ही तत्व ही उसको वासुदेव कहो देवी कहो ब्रह्मा को हो आत्मा को हो कुछ भी कहो झगड़ा शब्द में कोई झगड़ा करने जाए नहीं तत्व एक, एक ही एक ही तत्व को आने के शब्द से कह सकते हैं ना नहीं एक एवं लड़का के नाम बहुत रखा गया रख सकते हैं ना नहीं कोई कुछ को कभी कुछ बुलाता है अपने पेड़ से कोई कुछ बुलाया तो बिना बिना हो जाता है इसलिए एक ही तत्व है शब्द से जो जिसको शब्द अच्छा लगता है जैसे गुरु ने उपदेश किया वो जपे किन् तत्व एक है शिव कहो विष्णु कहो राम कहो ब्रह्म कहो देवी कहो गणेश कहो कुछ भी कहो एक ही तत्व है पर ब्रह्म तभी बनेगा सर्वम ब्रह्म वासुदेव सर्वम सर्वम खलिदम एवं हम ब्रह्म इसमें कौन सा वाक्य प्रमाण सर्वम ब्रह्म को प्रमाण माने वास्देव वा सर्व ये प्रमाण मानेंगे और सर्व कुलदम एवं हम ये प्रमाण मानेंगे क्या प्रमाण माने तीनों ने और भी बहुत सब प्रमाण और तत्व एक ही शब्द से कोई मतलब नहीं तो वासुदेव ये अहम पर मत पर अहम पर ऐसे समत्पर मैं ही पर मैं ही एक तत्व उसे बिना कुछ यही नहीं मेरे से बिना कुछ यही नहीं तभी अनन्य भक्ति होती अनन्य भक्ति क्या है भाई हम इनकी भक्ति नहीं करें रामजी की भर्ती नहीं करें हम कृष्ण की भक्ति करेंगे क्योंकि कहते हैं कृष्ण की भर्ती करें राम जी की करें ये अनान्य व्यक्ति एक छोड़कर दूसरे में अनान्य भर्ती ना उससे अन्याय है ही नहीं अन्य एक ही तत्व है वही शिवा है वही विष्णु है वही कृष्ण है वही राम है वही देवी वही गणेश है एक ही तत्व है ये इंद्रिया प्रज्ञा प्रति सीता पहले इंद्र को अपने वस में नहीं रखे तो बुद्धि स्थिर हो नहीं सकती प्रज्ञा विवेक बुद्धि स्थिर नहीं होगी यश इंद्रिया वस अपने वस में अवस्य कैसे होगा अभ्यास करते करते भगवान भाषी कर रखते है ये अभ्यास बला अभ्यास करने पर भी इंद्रियों को वश में कर सकता है थोड़े से अभ्यास नहीं करेगा तो अपने वश में कैसे हो जाएगा शब्द से तो बड़ा सरल है अभ्यास करके इंद्र को वश में रखना है कभी किसी समय जरूरत पड़े तो देखे ना नहीं कभी बैठे कर ध्यान करते तो देखे नहीं देखना नहीं कोई आया नहीं आया उसको देखना चलते तो दिखना नहीं कहीं रास्ता में चलती यहां तो रास्ता में चलने पर डर के चलना पड़ेगा तब तो भी गाड़ी में जाते है तो इधर इधर नहीं देखकर करके अपने स्वरूप चिंतन भगवान का भजन कर सकते कर सकते दर तर चलते तो आंख बंद करा सकता है कोई कर है नहीं देखना पड़ता है कौन है कौन है क्या इधर देखे ना है, इसी प्रकार सुनने के लिए कोई बात करते उसको सुनना नहीं यह अभ्यास करना पड़ता है अभ्यास करने पर धीरे धीरे धीरे धीरे तभी तो इंद्रियों को बसा में करेगा और रसने इंद्रियों को बसा करने के लिए बताया था थोड़े अभ्यास करे माने में किसको नहीं कहे इतने सात दिन दो से पांच सात दिन आज मीठा नहीं खाएंगे एक सप्ताह चलेगा क्या सात दिन मीठा नहीं खाने पर चलेगा या खुजुल होगी शरीर में जिया में चलेगा इसी प्रकार अरे नमक का नाम मिलेंगे तो नमक के बिना कितने दिन चलेगा <laughs> कभी कहे एक दिन कोई व्रत करते हैं कोई कहीं नमक के बिना नम भी कही कर, कुछ करते है एक सप्ताह कभी नमक के बिना खाए खाए कभी चलेगा हाँ मिर्ची के बिना चलेगा मिर्ची बिना मिर्ची चल जाएगा काली मिर्ची अदर का नहीं डालना कहीं हरी मिर्ची नहीं खाएंगे लाल मिर्ची खाएंगे लाल मिर्ची नहीं खाते हरी मिर्ची खाएंगे कई बताए चाय नहीं पीओ हाँ चाय नहीं पियेंगे कहीं क्या करो तो पीते अरे काफी नहीं पीना ठीक है नहीं ठीक है फिर क्या कहें चा पीते कोई महाता बताए गुजरात में गए भिक्षा के लिए तो मीठा डालते अरे शकर नहीं डालना दूसरा नहीं सकन नहीं डाले गुड़ो डाला गुड़ो नहीं डालो दूसरे दिन थोड़ा सा चीनी मिलाया <laughs> कहीं काले क्या एकादशी उसमें ये नमक नहीं डालना बस थोड़ा सा डाला ज्यादा नहीं <laughs> जिसको कोई नमक नहीं खाता है बताए हमको नमक नहीं चाहिए नहीं डालना उस सत्य नमक भी स्वादिष्टा नहीं लगेगा तो छिपा कर डाल देंगे उनको पता नहीं चलेगा ना वो जो कम स्वच्छ कर डालते हैं इनके लिए अधिक है और डाल दिया नमक क्या सोच करके स्वादिष्ट लगेगा बाबा खाएंगे और वो सच नमक अधिक है नहीं खा पाए क्या लाभ हुआ बताओ नमक डाल स्वादिष्ट बनाने का अभ्यास करने से नमक नहीं खाए उसके बाद लो खाए मिर्च नहीं खाए अदरक हरी मिर्च डाल दिया बहुत कुछ ये नहीं उसके बिना भी मिर्ची के बिना अदरक हरी मिर्च नहीं डालो लाल नहीं डालो काली मिर्च नहीं डालो देखो पांच सात दिन खाओ चले या नहीं चले या हाँ, और सब के, के लिए मैं क्या बताया था एक सप्ताह आप नमक के बिना रह जाओ खाओ उसके बाद आपको कुछ जरूरत नहीं पड़ेगा जो खाली उबला हुआ थोड़े नमक मिल जाए तो अमृत तो भोजन हो जाएगा एक सप्ताह नमक के बिना जो खाएगा ना उसके बाद नमक से जो स्वाद मिलता है मिर्ची मसला कुछ नहीं थोड़ा खाली नमक मिल गया तो बड़ा स्वादिष्ट लगेगा हमारा अनुभव है नमक के बिना खाते हैं तो कुछ स्वादन नहीं लगेगा जितना अच्छा बनाओ सब बराबर लगेगा खिलाने वाले बहुत कुछ बना जो बनाओ नमक के बिना एक अलग प्रकार है थोड़ा साल का नमक हो गया कुछ मिर्ची मसाला कुछ नहीं चले जो मीठा लगेगा जो स्वादिष्ट है वो आप स्वादिष्ट इतने घर में नहीं बना सकते हो क्या करने पर बिना नमक खाने पर अभ्यास होने पर जीवा में ऐसे आ जाएगा सामर्थ्य आपके भोजन में मिर्ची मसाला कुछ नहीं डाले थोड़ा सा नमक मिल गया तो आपको लगेगा ये तो अमृत भोजन है ये यही अभ्यास करने से धीरे धीरे करने के लिए कहते इंद्रियों को वस में रखना है भगवान कहते हैं वसे या से इंद्रिया अभ्यास बलात उसकी प्रज्ञा प्रतिष्ठित होती है श्लोक बोलो प्रमाद करने पर विषय के विषय भागने पर कैसे अनर्थ होता है साधकों को भगवान थोड़ा कृपा करके बता देते हैं पहले पहले नहीं लगता है किन्तु बाद में कैसे अनर्थ होता है बताते हैं ध्यातो विषयानपुंसूप जायते संगा संजाते काम क्रोधो विषया ध्यात पुष तेष् संगात काम संजाते कामाद क्रोधो अभी जाए थे कितने क्रियापद इसमें बोलो वो बोलना नहीं संख्या कितने नहीं संख्या बताना सारी पहला क्या है अध्याय हाँ, तो यहां क्रियापद था तिंगंत था उसमें शत्रु प्रत्यय हो गया तिंगंत नहीं सुभंत हो गया एक सुबंत के तिंग तो होता है राम क्रियापद ग इसको तिंगंत कहते ति तिंग में तो तिंगंत राद्यालय ये सुवंत है सुपंत में व्याकरण पढ़ने वाले जानते क्या सुबंत क्या तिंगंत तो ये कर्ता है राम विद्यालय कर्म और क्रिया है राम भुक्ता विद्यालय में भोजन करके विद्यालय जाता है राम धाय, परमात्मा न्यायन विद्यालय में गचती परमात्मा का ध्यान करते करते विद्यालय जाता है जा सकता है और ऐसे कुछ करते हुए गच्छन चिंत चलते हुए चिंतन करता है तो गच्छन जो हो गया ये होता है चलते हुए चलते हुए चिंतन करता है अर्थात तो ध्यान करते हुए जाता है ध्यान करते हुए गच्छन इसको सप्तृ प्रत्यय होता है तो उसको क्रिया नहीं तिंग क्रियापद नहीं भुगतवा ये वे की क्रिया है भोजन करके जाता है भोजन करके जाता है पहले भोजन कर के बाद जाता है दो क्रियाएं किंतु तो अभी अभी कर रहा है गमन क्रिया भोजन पहले किया था राम भुगतवा गच्छी खा करके जाता है पहले भोजन करना भी क्रिया है गमन क्रिया है किंतु भोजन क्रिया पहले हो गई अभी केवल गमन क्रिया है तो इसे ठीक है समझ लेना ध्यायत ध्यान करते हुए ध्यात पुंशी अंत है ध्यान करने वाले पुरुष का किसका ध्यान करता है विषयान विषयान है द्वितीयचन ध्यायत पुंश दोनों है षष्ठी एकवचन पुरुष का ध्यान करते हुए पुरुष का किसका ध्यान करता है विषयान ध्यान पेसु संग उपजायते पेसुकेशु विषय में क्या विषय है शब्द स्वर्ष रूप्रसाद इंद्र का विषय उसका चिंतन जो करता है ध्यान चिंतन है ध्यान शब्द का अर्थ क्या है चिंतन ध्यय धातु ध्यान ध्यान चिंतन परमात्मा का ध्यान करो कोई विषय का ध्यान करता है विषय का ध्यान करता तो विषय का चिंतन करता है अब परमात्मा का ध्यान करेगा तो परमात्मा चिंतन करेगा या खाली बैठेगा ध्यान करता है तो परमात्मा चिंतन करना पड़ता है हैं? चिंतन करेगा या ध्यान करेगा ध्यान ही चिंतन है इसलिए हम बताते हैं कुछ लोग ऐसे समझते हैं ध्यान करना मतलब कुछ सब चिंतन छोड़ देना योग चित्त वृत्ति नहीं सारी वृत्ति को रोक देना कुछ नहीं चिंतन करो सब चिंतन छोड़ दो ध्यान हो जाता ना नहीं कोई समत इसे सीखते सिखाते कोई मान लेते नहीं जान करके कि सारे चिंतन को छोड़ दिया तो ध्यान हो गया सब चिंतन छोड़ दे योग चित्तावृत्ति नहीं तो चित्तवृत्ति को रोकना चित्तवृत्ति बहुत होती है चित्त में चिंतन जितना होता है उनको चित्त की वृत्ति कह दे परिणाम जब जिसको इसको देखा पुष्प दिखता है आपको पुष्प तो चित्त में मन में अंतकरण में पुष्पाकर वृत्ति हुई परिणाम हुआ लेखन को दिखाएंगे तो लेखनी आकर परिणाम ऐसे अलग अलग चित्त वृत्ति होती है अलग अलग वृत्ति जितने चिंतन करते हो सब तत्त वृत्ति मन में चित्त में परिणाम होता रहता है भगवान भा, को भगवान का ध्यान करने के लिए बैठे मन कभी कुछ चिंता किया कभी समुद्र कभी जंगल कभी दूसरेता ने कभी दूसरे व्यक्ति को कभी खाद्य कभी रूप कभी घट कभी पट अलग अलग वृत्ति हुई बहुत वृत्ति होता है होने से परमात्मा मन नहीं लगता है परमात्मा मन लगाने के लिए बाहर जितने वृत्ति मन इधर उधर सबसे हटा करके एकाग्र करना है यही करना ध्यान करते एक अग्र एकम अग्रम्य एकम अग्रम्य एक ही अग्र करना क्या पानी पाइप में बगीचा में देते हैं हमें देखा है कि बगीचा में देता है पानी ऐसे करता है तो पानी इधर उधर जाता है किंतु उसको दबाकर एक बिंदु में छोड़ देता है पानी बहुत ऊपर चल जाता है दूर तक बहुत पानी खोल कर जाओ इधर उधर कर तो क्या फैल जाता है सब पानी को रोक करके एक बिंदु से छोड़ो जाएगा जो दूर तक मालूम हा पानी ऐसे रखो और वो सब छेद बहुत ही ऐसे पाइप में लगाने परो छेत छेद बहुत होगा ऐसे करें तो पानी इधर उधर से फैलेगा उसको हटाकर एक लगाना एक ही बिंदु अथवा पाइप को दबाकर इसे कर देता है एक ही बिंदु से पानी जाता है बहुत दूर से हो जाता है फूस जाता है क्या हुआ उसका अग्र एक हुआ पहले अग्र बहुत था अभी अग्र एक हुआ आपके मन में मन सब इंद्रिय के द्वारा बाहर भागता है और मन ऐसा इंद्रिय के बिना इंद्रिय बंद कर रखा है तो भी मन में जो संस्कार वासना पहले से बहुत क्या विषय उसकी संस्कार उसके वासना इतने है। मन चिंतन करता रहता है आंख बंद है कान बंद है बोलना बंद है मन भागता कहा कुछ देखा सुना कितने दिन साल कितने साल पहले उसे कुछ लेनदेन करने का नहीं मन उधर भाग गया चाहते भगवान का भजन करने के लिए बैठ करके सब छोड़ करके अरे मन चला गया उधर जाता है ना नहीं जितने विषय बाहर चिंतन सुनते देखते वो सब मन में वृद्धि होती संस्कार रहता है भगवान का ध्यान करते समय सब प्रकट होते हैं मन को खींची इधर उधर मन गया तो ध्यान कैसे लगेगा वृत्ति का निरोध करने का था बाहर जो मन चिंतन सबको हटाना चित्ता वृत्ति निरोधक योग वृत्ति निरोध सारे वृत्ति को रोकना रोक करके मन को एकाग्र करना है परमात्मा लगाना है कभी कभी विक्षेप इसको तो विक्षेप मन इधर उधर भाग जाना हो तो क्या है विक्षेप उसको रोकना कठिन होता है किन्तु अभ्यास करने से इधर उधर से हट करके मन एकाग्र हो गया किन् मन एकाग्र करते समय एक अवस्था थी लयावस्था बिक्षे पे मन इधर भाग गया उसे हटाया फिर लयावस्था बस निद्रा आ जाएगी लय संबोधे चित्तम लय वत चित्त को बोधन कराए लक्ष्य में लगाए तब तो जब फिर मन लया अवस्था भगवान लगाना चाहते हैं फिर मन भाग जाइया विक्षिप्तम समय पुनः विक्षिप्त हो गया फिर मन को लाओ फिर मन लाते सब सावधान रहो नहीं तो फिर लोयावस्था कुछ लोग उसी लोयावस्था में रह करके सोच लेते अच्छे ध्यान लग गया क्या इसमें हो गया सारे चिंतन, चिंतन छोड़ दिया गया सब चिंतन छोड़कर समय रह गया लोयावस्था में रह गया उस समय लगता है क्या लगता है बड़ा अच्छा ध्यान लगा पहले जब बैठकर ध्यान करते है ना देखते एक घंटा बैठेंगे थोड़ी समय दे क्या घड़ी को देखते हैं, फिर थोड़ी की दे घड़ी को देखते हैं, बहुत तीन चार बार देखा तो दस मिनट अभी नहीं हुआ एक घंटा बैठना है फिर अभी इस बार घड़ी नहीं देखेंगे बैठ रही फिर बैठ बैठे बैठे बहुत देर की बार देखा अभी बीच नहीं हुआ ऐसे करते करते घड़ी को घड़ी में ध्यान है कभी एक घंटा होगा और थोड़ा कभी रुक गया बिल्कुल खाली हो गया थोड़ा था ध्यान लग गया मन भागना भागता है रोकना कठिन होता है ठीक है रोकना कठिन होता है किंतु अभ्यास करने से रोकेंगे रोकने के बाद लया अवस्था से सावधान रहना निध आ जाना नींद के एक अवस्था में ऐसे ही कभी निधि के बिना ऐसे रहता है हो जाता है जाने हाथ ये भी एक अवस्था कसा अवस्था है ध्येय चिंतन के बिना खाली रह जाना ध्यान नहीं ध्यान का तो चिंतन ध्येय का चिंतन करने पर ध्यान होता है अरे ध्येय भी चिंतन नहीं हुआ तो क्या ध्यान हुआ ऐसे कुछ लोग मान लेते हैं कि हम ध्यान करते हैं मतलब सोच चिंतन छोड़कर बैठ जाते तो ध्यान करते हैं। ध्यान कर, कभी पूछते हैं किसका ध्यान करते हो बोलते हम ध्यान करते हैं। अरे किस करते कि ध्यान किसका करते हो किसका ध्यान करें हम तो ध्यान करते ध्यान करते मतलब सब चिंतन छोड़कर बैठ जाते तो ध्यान ऐसा नहीं लक्ष्य का ध्यय चिंतन करना चाहिए तो ये जो ध्याय तो कोई तो लक्ष्य का भरमात्मा चिंतन करता है विषय का कुछ चिंतन करता है पुनस विषय ध्यायतः जो पुरुष विषय का ध्यान चिंतन करता है विषय सामने नहीं होने पर चिंतन कर सकते करते हैं। कर दे ही विषय नहीं चिंतन करते चिंतन करने से क्या होता है तेज संग उपजाएते उसी विषय में आसक्ति होती है विषय चिंतन करते संग आसक्ति प्रीति विषय में जब चिंतन करते ना बड़ा उसका गुण दिखता है दोष है दोष नहीं दिखता है गुण दिखता है फिर उसमें आसक्ति होती है, संग आसक्त होने पर क्या होता है विषय में आसक्ति संग होने पर संगा संजायत काम इधम मुझे मिल जाये इच्छा होती पहले तो चिंतन करता है आसक्ति हो जाती गुणा दिखता है तो उसके बाद काम मिल जाए तृष्णा मिल जाए ये मिल जाए बस इतने कामना बढ़ जाए तो और कुछ नहीं है उसी का ही चिंतन हो संगा संजायत काम हो और जो चाहते सो मिल जाता है नहीं मिलने पर क्रोध हो जाता है कोई किसी के कारण यदि हो गया तो ये क्रोध हो जाएगा कोई दूसरे निमित्त तो बने तो उसके ऊपर क्रोध होगा कोई नहीं बने तो क्रोध होगा किसके नहीं होते तो भगवान के ऊपर क्रोध होता है इतने सोचने पर नहीं मिला क्या भगवान का भगवान का भजन छोड़ दिया नाराज हो करके इतना भजन कर दो हमको नहीं मिला तो भक्ति छोड़ दो अब किसके ऊपर क्रोध करें नहीं तो दूसरे कोई आया उसके ऊपर क्रोध हो क्रोध होता है कामात आप भी जाए थे अब क्रोध एक नरक का द्वार क्रोध शुरू हुआ क्रोध दूसरे की हानि क्या करे अपनी हानि अपनी को क्रोध कर तो कोप अनल कहा अग्नि जिसे कोप अनि रूप दूसरे को जलाने का स्वयं जल जाता है ये क्रोध अभी जाए थे यही विषय चिंतन से अभी क्रोध तक तो आया आगे तो कहेंगे भगवान पहले विषय चिंतन करने से क्या होता है चिंतन करने से संग आसक्ति प्रीति उससे होता इच्छा फिर इच्छा से नहीं मिलने पर क्रोध किसी कारण से नहीं प्राप्त हुआ इच्छा करने से कहा मिल जाएगा सामान्य कुछ भी जो मिलने वाला वही मिलेगा दूसरे चाहेंगे तो नहीं तो सामान्य क्रोध भी जाए ते उत्पन्न होता है सलोग बोलो भवति क्रोधादोहा स्मृति बिभ्रम स्मृतिभ्रंशा बुद्धिनाशो बुद्धिनाशा प्रणश्यति पूर्वा प्रथम पाद कितने पद इसमें ठीक क्रोधात सम्मोह समूह क्या विसर्ग है आगे क्या है विसर्ग के आगे क्या है स है तृतीय पदी क्या है स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो कितने पदे दो पदी स्मृति भ्रंशात पंचमी बुद्धिनाशो नाशो या नाश प्रथमांत नाश किंतु यहाँ नाशो लिखा है आगे क्या है ब के पहले कभी विसर्ग नहीं मिले आ, कभी ब आगे तो पहले विसर्ग नहीं होता है आ, एक सूत्र हसीच सूत्र होता है को रू होकर के गुण होता है क्या क्या पर रहते विसर्ग मिलता है मालूम है जैसे स् है एक तरह पहले विसर्ग करने के लिए पहले खर हो अथवा पूर्ण विराम हो जब जैसे समूहा स्मृति बिभ्रम पूरा पुण्य विराम पूर्वाधो तो विसर्ग हो गया जहां विराम हो पर में खर के खर में क्या क्या बनाते है ख कितने गिनते करो मैं बोलता हूं गिनते करना नाव ख छ हुआ? ये तेरह वर्णा रहने के वा, रहने पर पहले विसर्ग होता है किन्तु विसर्जन से स एक सूत्र है वही पर रहते विसर्ग फिर स हो जाता है विसर्ग को क्या सा। सा हो जाएगा फिर स वहां स हो जाएगा स रहेगा किंतु कुछ तल पर है विसर्ग को स नहीं होकर के विसर्ग भी, भी रहता है प फ ख फ पर मे है तो विसर्ग रहेगा और स तीन प्रकार स रहेगा तो विसर्ग रहेगा कितने बने हो गए प फ चार स सात में हो गए ये सात पर रहेंगे तो विसर्ग रहेगा विसर्ग सौ भी हो सकता है विसर्ग रहेगा और कितने वन रहेगा छह रह गया तेरह में से सात जाने से तेरह रहेगा कितने छह छह वर्ण पर रहते वहां क्या होगा विसर्ग रहेगा सौ हो जाएगा क्या हो जाएगा सौ को सौ हो जाएगा तो विसर्ग मिलेगा क्या क्या बन पड़े रहते छ तीन और क ख सात बन पड़े रहते विसर्ग मिलेगा अतः विराम हो तो जहाँ ऐसे भिन्न वन रहे वहां विसर्ग होता ही नहीं अभिसर्ग विसर्ग उच्चारण करना अशुद्ध है गलत है यहाँ यदि कोई बोले स्मृति बुद्धिनाशः स्मृति बुद्धिना सह बुद्धि नसात प्रणश ऐसे बोले तो गलत है नहीं पहले बाद में क्या ब है ब पड़ तो कभी विसर्ग नहीं मिलेगा कहीं रास्ते में ढूंढो कोई गलत छपाए गलत लिखे तो अलग है प्रामाणिक ग्रंथ में देखो प फ चार स स सा सा ये सात वन हो अथवा पुण्य विराम हो तो विसर्ग होगा नहीं तो विसर्ग नहीं होता है इसलिए इसको ध्यान रखना जो लोग नहीं जानते हैं, कोई बड़े कथाकार सुंदर है बड़े विद्वान समझदार है बड़े सुंदर शैल से बोलता है यहां भी कोई बोले कहीं भी बोले हजार उसके सोता लाख होते हैं, तो अशुद्ध हो सकता है मत्थानी सर्वभूतानी क्या है मतस्थानी मत स्थानी सर्वभूतानी मतस्थानी यदि बोले तो शुद्ध होगा तो और सौ के बीच में सब आयु निकल तो गलत हो गया, गया। मतस्थानी सर्वभूतानी मत्स्थानी सर्वभूतानी स्तंभ स्तंभ कोई ही बोलेगा ठीक होगा स्पष्ट को कोई अस्पष्ट करेगा स्तुति को अस्तुति कहेंगे स्नान को अस्नान ऐसे ही भाषा में लोके में प्रयोग होता है संस्कृत में अशुद्ध है संस्कृत में अशुद्ध संस्कृत बोलते समय भगवान के नाम लेते समय मंत्र बोलते समय गीता आदि श्लोक बोलते समय हिन्दी बोलना गुजराती बोलना क्या महाराजी बोलना संस्कृत बोलना शुद्ध बोलना चाहिए इसलिए यदि वहां कोई बुद्धि नश हो विसर्ग बोलता है तो गलत है ठीक इसी प्रकार में बताया था आज भी आपने हरि ओम बताया हरि ओम नहीं बोलना सुनाया है या नहीं सुना है सुना? आपने सुनाया नहीं सुना हाँ सुना नहीं तो हरि के आगे जो ओम के पहले विसर्ग नहीं होता है हरि ओम भी गलत है ओम बोलो ह, ओम हरी छोड़ देना हरी नहीं बोलना ओम हमारे अलग किसको जल्दी प्रणाम करने के लिए है कोई लोग को कहते हैं कि हम फोन करते समय हरे ओम कहते हैं हरे को बोलो हरे हरे बोलो भगवान हरे बोलो हरा बोलो जो आपकी छाए हरे के संबोधन में क्या बनता है हरे हल्लो कहते ना हेलो हेलो कहते ना वो क्या बोलना हरे पर पर हरे अभी फोन में क्या बोलना हरे हे भगवान हरि का संबोधन करो हरे कौन है वापस सर्वम जो है उनको हरी शब्द से संबोधन करेंगे तो क्या बिगड़ जाएगा जो आपको बुलाते उनको हरी शब्द से बोलने से हानि है गलत है क्या गलत है किंतु किन्तु हरिओम नहीं बोलना अरे नहीं तो जय श्री कृष्ण बोलो वो कोई विरोध नहीं नारायण बोलो जय किंतु किन्तु हरिओम बोलते हो आज हरिओं आज बोला था आपने आगे कभी हरि ओ नहीं बोलना ओम ओम तत्सदी ये बोलना हरि ओम गलत है और बोलना है तो ओम हरे हरे हर और यदि अब का आग्रह उसमें हरि रोम क्या बोलेंगे हरि रोम अतः हर ओम क्या कहेंगे हर ओम संबोधन हर ओम ये तो, तो नहीं बनेगा हरि ओम हो जाएगा इसलिए हरि छोड़कर केवल ओम बोलो ये नहीं सबसे कि हरि शब्द काम कोई देश है हरि पिक प्रति ऐसा नहीं ओम तत्सदितिसे बोलना ओम नहीं तो फोन में बोलते है तो हरे बोलो जय श्री कृष्ण बोलो राम राम बोलो कोई आपत्ति नहीं किंतु तो हरे ओ नहीं अशुद्ध है यहां भी इस प्रकार बुद्धि नशो यहाँ विसर्ग बोलना गलत है कोई यदि विसर्ग बोलता है उनको खंडन करना उनके साथ झगड़ा करना नहीं किंतु तो आप नहीं बोलना समझना कोई बोलते है यदि नहीं मानते हाँ यदि मानते है तो बता दू अशुद्ध है ब पर रहते विसर्ग अरे वह नहीं होता है पर में ब रहेगा तो विसर्ग नहीं होता है क्या क्या रहन से विसर्ग होगा बोलो क ख और छ इतने याद रहेगा कुछ कौपो, सूत्र से क ख पार बन हो गया और तीन है ये पर विसर्ग नहीं तो विसर्ग नहीं होगा कहीं में देखो क्रोधाधव क्रोध होने पर क्या होता है सम्यक मोह ब्रह्म अविवेक क्या कर्तव्य क्या अकर्तव्य इत विषय का अविवेक नहीं होता है क्रोध होने के बाद कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि काम नहीं करती क्रोध हो जाता है तो किसी को कुछ बोल देता है भगवान भाष्य गुस्सा गुरु में आक्रोश थी गुरु को भी कुछ बोल देता है पिता माता भी कुछ बोल देता है जिनको जो नहीं बोलना चाहिए कुछ ही बोल देता है बाद में बड़े पश्चाताप करता है क्रोध पर कुछ ही बोल देता है इसलिए क्रोध से समूह कार्य कर कार्य क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये कर्तव्य बुद्धि नहीं होती है। नहीं उनसे क्या होगा समूह जब कर्तव्य अकर्तव्य बुद्धि नहीं थी समूह हो गया स्मृति बे भ्रम स्मरण नहीं ब्रह्म होता है शास्त्र सुना आचार्य से सुना सुनकर शास्त्र से थोड़े ज्ञान था उस संस्कार से स्मरण होता है शास्त्र सुना है उपदेश सुना हुआ क्रोध से हानि परमात्मा स्वरूप क्या है वो संस्कार जनच स्मरण है स्मरण नहीं होता है उस समय जब क्रोध होता है ना उस समय बुद्धि काम नहीं करती क्रोध नहीं करना चाहिए क्रोध से कुछ कटुवचन बोलना नहीं चाहिए क्रोध में आवेश आकर कोई निर्णय नहीं करना चाहिए क्रोध होकर कोई करते मैं आज से ये नहीं खाऊंगा आज से इसको छोड़ दूंगा ये नहीं कभी नहीं देखूंगा कोई शादी के क्रोध होकर भाग गया अपने पति को छोड़ कर छोड़ के भागी बाद में पछतावा करती फिर जो आना चाहते हो कहते तुम तो चली चलेगी फिर क्यों आती फिर जगड़ा। फिर जगड़ा हो फिर झगड़ा फिर झगड़ा होकर कहां से क्या बढ़ जाता है बढ़िया झगड़ा होने पर क्या थोड़ी सी गलती के कारण ऐसे देखा वो ऐसे थोड़ी सी गलती कारण हो गया तो फिर झगड़ा बहुत बढ़ गई झगड़ा बढ़कर के कहां तक तो पहुंचाता है प्रारंभ होते समय बहुत बड़ा नहीं होता है महाभारत का तो कितने बड़ा युद्ध होगा तो आरम्भ महाभारत युद्ध से आरंभ हुआ था ऐसे थोड़ी थोड़ी को लेकर के कोई ऐसे लड़की सब ठीक है लड़के ऐसे बहुत समझदार है कि किन्तु क्रोध हो होकर पहले पहले जिसके पुत्री हो उसको शिक्षा देना चाहिए सुर से सब सहन करके रहे जहाँ जाए और सहन करके थोड़े पहले सहन करके रह जाए जीवन उज्जवल होता अच्छा होता है पहले अपने बड़ा पण देखा करके क्रोध प्रकट करता है थोड़ा बिगड़ जाता है तो बिगड़ जाता है बहुत केस में बिगड़ जाता है बहुत उत्तल पर फिर बाद में बड़े पश्चात बड़े दुखी बहुत इधर उधर पाते फिर खड़े छोड़ो न दूसरे ग्रहण करो और जीवन बर्बाद हो जाता है भक्ति करते समय भगवान के भक्ति करते समय भक्ति करते रहो अभिमान नहीं करो हम हम बड़े भक्त हम कुछ करते हैं ज्ञान मार्ग में चलते समय अभ्यास करो हम ब्रह्म चिंतन करो कोई बात नहीं वो भी ब्रह्म मैं भी ब्रह्म क्यों उसको प्रणाम करूंगा सब ब्रह्म है मैं भी ब्रह्म वो भी ब्रह्म समझ लिया अभी इसको क्यों प्रणाम करूंगा कुछ लोग साधु में भी कहेंगे मंदिर में हम नहीं जाएंगे क्योंकि वो क्या है ब्रह्म तो सब कुछ वहां ब्रह्म क्या आता है आरती नहीं लेंगे प्रणाम नहीं करेंगे क्यों हम भी ब्रह्म है ना हम ब्रह्म है तो क्यों प्रणाम करेंगे जुग जाएंगे तो क्या होगा ब्रह्म छोटा हो जाएगा झुकेगा कौन शरीर इधर तक तो हम ब्रह्म क्यों प्रणाम करेंगे शरीय क्यों झुकाएंगे यदि शरीर झुक गया तो ब्रह्म का क्या बिगड़िया तुम तो ब्रह्म हो ना तुम ब्रह्म हो शर झुक गया तो क्या बिगड़िया तो तुम नहीं शरीर हो मैं ब्रह्म हो अपने शरीर क्यों झुकाऊंगा तो तुम शरीर हो ब्रह्म हो यदि शरीर झुक गया तो क्या बिगड़ी गया मंदिर में जाकर शास्त्रा प्रणाम कर दिया तो ब्रह्म ज्ञान रहेगा <laughs> ब्रह्म ज्ञान हो गया कहीं से ये सब अज्ञान के कारण इसी प्रकार कुछ परंपरा दल मत संप्रदाय बन गए उसे शिक्षक को सिखाएंगे भस्म धारण नहीं करना महाराज नहीं करना मंदिर नहीं जाना आरती नहीं देना गृहस्थ लोगों को भी सिखाने वाले ब्रह्म ज्ञानी को भी में बताया दीप नहीं जला ना प्रज्वलन मंदिर में नहीं जाना सब कुछ ब्रह्म विचार करो ये सो छोड़ तिवारा छोड़ो क्या, क्या क्या सो उल्टो पाल्ट सिखा सिखा बहुत कुछ करते कोई वृद्धांत बन गया हमारे भक्त में जो वेद सोने के भक्त मिथ्या है हाथ तो इन चुड़ी रो स्त्री लोगों क्या महिला लो ये हटाओ बिंदु लोग तो इसको हटाओ ब्राह्मण जाने रखे कई ब्राह्मण ये क्या है, है। सो मिथ्या है सब मिथ्या सौ मिथ्या के सब छोड़ो जगन्नाथपुरी में क्यों कर रहता ऐसे करने लगे तो सौ तो मिथ्या है तुम प्रभचन क्यों करते धन क्यों लेते हो सब मिथ्या है धन हमको दे दो उसको मार कर भगा दी हुआ जगन्नाथपुरी तुम्हारे भैया जगन्नाथपुर यहाँ बैठ करके महिलाओं के बिंदु लगाना बंद कर दिया लगाने के लिए अब चूड़ी नहीं लगा को मिथ्या है अरे सौ मिथ्या सौ मिथ्या सो मिथ्या सो करे तो बोलते क्यों तुम्हारे बच्चन में सत्य है ना तुम सत्य हो न तुम्हारे सर सत्य धन ले तो भी सत्य ये सब हो वो, वो सब कुछ नहीं शात्र आचार्य के जो संस्कार ये बुद्धि में इस प्रकार क्रोध हो भ्रम अविवेक हो रजगुण तमोगुण बढ़िया क्रोध होता है संस्कार सुना हुआ भी काम नहीं करता है तो सुना हुआ व्यक्त नहीं शास्त्र सुना होने पर भी उसका ग्रहण नहीं होता है विपरीत ग्रहण हो जाता है यदि क्रोध है तमोगुण है अशुद्ध भूति है शास्त्र के विपरीत ग्रहण करेगा यही उपदेश क्या था प्रजापति ने इंद्र और विरोचना को विरोचना को क्या ज्ञान होगा देह ही आत्मा है सिखाए देह ही आत्मा देह का पोषण करो इंद्र को क्या ज्ञान हुआ प्रतिबिंब को आत्मा किंतु राष्ट्र में से वापस आया ज्ञान नहीं हुआ करके वापस आया तीन बार वापस आया बत्तीस से बत्तीस से बत्तीस तभी ज्ञान हुआ इसलिए ब्रह्म इसी मार्ग में अद्वैत मार्ग में चलते समय थोड़ी में कोई अपने को ब्रह्म ज्ञान मान लेता है वहीं पतन शुरू हो गया इसी प्रकार भक्ति मार्ग में अपने को भक्त मान लिया भक्त क्या है भक्ति आपकी है भक्त आप है तो भगवान में मन लग जाए माने इधर उधर नहीं जाए भगवान प्रकट हो जाएंगे यदि इसे दृढ़ भक्ति हो जाए तो भगवान प्रकट हो जाएंगे अभी तक आपने भक्ति करके भगवान के दर्शन क्यों नहीं कर पाया तो क्या भक्त है इसे मैं भक्त माना यह भी पतन का हा मैं भक्ति करते ठीक क्या भक्त है भक्ति करने वाले भक्त है भक्ति करने वाले कैसे भक्ति अनन्न्य भक्ति निश्चय एक परमात्मा तत्व से अन्य कुछ है ही नहीं तभी सर्वत्र सबको सबको प्रणाम करते हैं जो कहते हैं ना ये ब्रह्म मैं ब्रह्म उसको क्यों प्रणाम करो सर्वत्र परमात्मा है तो सब को प्रणाम करो सर्वत्र परमात्मा सब कुछ परमात्मा है या नहीं सब परमात्मा है तो इसको क्यों प्रणाम करूंगा वो क्या है परमात्मा नहीं क्या यदि वो भी परमा... परमात्मा सब कुछ है तो इसको क्यों प्रणाम करूंगा आई बुद्धि कब आती है वह परमात्मा नहीं है सब परमात्मा है तो इसको क्यों प्रणाम करूँगा भावना क्यों इसलिए सर्वत्र अपर ये मत सात्र सर्वत्र परमात्मा बुद्धि करके सब को प्रणाम करना सर्वदेव नमस्कार के शव प्रतिगत दे। देवताओं का नहीं सारे सब को ईश्वर जीव कलया प्रविष्ट भगवानी प्रणम दंडवध भूमा वाश्रो चांदा चांडाल गो करात ईश्वर ही जीव रूप प्रविष्ट है भगवान स्वयं प्रविष्ट है सबके जीव में इसलिए जो है सौ को प्रणाम करे आरो चाण्डा रहो गो हो गधा हो कुछ हो सब ईश्वर है परमात्मा है वासुदेव सर्वम सब परमात्मा बुद्धि यही करते करते भक्ति भी दृढ़ होती ज्ञान भी तब होता है जब क्रोध हो जाता है शास्त्र आचार्य उपज से संस्कार कुछ नहीं होता है स्मृति होनी चाहिए याद होता है किन्तु आगे प्रवृत्ति नहीं होती वो भ्रंश हो जाता है स्मृति विभ्रमण से क्या होगा स्मृति भ्रंसाद बुद्धिनाश हो स्मृति भ्रंश से बुद्धि गई बुद्धि क्या है अंतकर्ण में जो बुद्धि बुद्धि कर्तव्य अकर्तव्य विषय का विवेक योग्यता अंतकर्ण में वो समाप्त हो गया विवेक नहीं, नहीं हो गया कुछ तो तो क्या करू क्या नहीं करू उल्टा पाल्ट करेगा अच्छा बुद्धि जब नष्ट हो गया तब तक पुरुष है जब तक तो बुद्धि निश्चित में बुद्धि है तब तो तक तो पुरुष है बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो पुरुष जीवित रहने पर भी गया बुद्धिनाशात प्रणश्यति प्रणश्यति क्या है नष्ट क्या हो गया बुद्धि नष्ट होने पर पुरुष जीवित होने पर भी कुछ पुरुषार्थ करेगा बुद्धि नष्ट हो गया पुरुषार्थ क्या अयोग्य हो गया जब जीवित रहते भी पुरुषार्थ नहीं कर पाया वो जीवित उसका क्या है गया मनुष्य का जीवन है पुरुषार्थ धर्म अर्थ काम मुख्य में से परम पुरुषार्थ क्या है ित्य है परम पुरुषार्थ उसके लिए धर्म अर्थ काम भी उसके लिए अंतकरण शुद्धि के द्वारा तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए कर्म आदि करना है धन भी कठि करना है धर्म करने के लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए तब सब के एक परम पुरुषार्थ ज्ञान के लिए जब बुद्धि नष्ट हो गई तो पुरुषार्थ नहीं कर पाएगा तो पुरुष भी गया प्रणश्चि जब तक पुरुष तब तक जिसका अंतकण योग्य है विवेक योग्य है तब तो, तो योग्य होने से सन्मार्ग में चलता है तो पुरुष है अब बुद्धि नष्ट होने पर पुरुषार्थ के लिए अयोग्य हो गया तो पुरुष जीवित हुए भी नष्ट हो गया मरा हो गया बुद्धिनाशा पुराने से दृश्यों को बोलो प्रश्न क्या था प्रज्ञ से का भाषा समाधि तत्व के शव एक हो गया तीत किम से प्रभाषेत तो दूसरा किम आशित तो तृतीय चतुर्थ तो क्या है किम हैसे चलता है पिता कैसे व्यवहार करता है सारे अनर्थ का मूल कह दिया विषय चिंतन धायत तो विषय आरम्भ करके अभी मोक्ष का कारण कहते हैं राग द्वेष रागद्वेशयाद्रियन आत्मश्य प्रसादमिगछ रागदेश रागदेश इंद्री विषयान चरण आत्मावशी रागदेश आत्मावश इंद्रिय ही विषयान चरण विधेय आत्मा प्रसाद अधिक्षति प्रसाद को प्राप्त करता है प्रसन्नता स्वास्थ्य अपन स्वरूप हो जाता है इंद्रियो का दो विशेषण दिया रागदेश इंद्रिय और आत्मावश राग द्वेष रहित तो इंद्रिय इंद्रिय की प्रवृत्ति होती इष्ट विषय में राग और अनिष्ट विषय में द्वेष जो इष्ट है उसमें इंद्रिय की प्रवृत्ति बड़ा खुश होकर प्रवृत्ति हो जाता है जो इष्ट नहीं वहां प्रवृत्ति हो किन्तु द्वेष पूर्वक हो जो आप अनिष्ट व्यक्ति है उसको देखते है तो किंतु द्वेश हो जाता है इष्ट है इंद्रिय खुश होकर राग आसक्तिपूर्वक प्रवृति होती है ये इष्ट है तो इंद्र की प्रवृत्ति होगी राग पूर्वक जो स्तर नहीं है उसमें प्रवृत्ति होगी द्वेश पूर्वक इंद्रिया की, इंद्र की प्रवृत्ति होती तो राग देश पुर्वक इंद्रिय की प्रवृति स्वाभाविक है जो मुमुखक्ष होता है उसको क्या करना इंद्रिया तक जितने चाहिए शरीर धारण करने के लिए विषय ग्रहण होता है इंद्रिय की प्रवृत्ति होती किंतु राग द्वेश को छोड़ कर प्रवृत्ति होना यह मुमुक्ष के लिए इंद्रिया की प्रवृति है जो अवर्जनीय निषि नहीं है उसका ग्रहण करते किंतु उसमें राग देश रहित तो होकर के राग देश बीते आत्मवशीर और इंद्रिया अपने बसे में हो गया इंद्रिया अपने बसे में आ जाए ऐसे इंद्रिया बसे में रह करके जैसे कछुआ अपने अंगों को समट लेता है इंद्रियों को समट सकता है उपार कर सकता है ऐसे होने के बाद विषय ग्रहण करता है ज्ञानी भी भोजन आदि करता है विषय ग्रहण करता है ऐसी प्रकार इंद्रियों को वश में रह करके और राग विषय रहित होकर ऐसा जो ग्रहण करता है और विधेय आत्मा विधेय आत्मा ऐसे अंतगोण उसका विधेय अपनी इच्छा से अंतगोणों को किसी में लगा सकता है यही ध्यान करने कहते ना धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम योग सूत्र महर्षि पतंजलि का है धारणा ध्यान समाधि एक कार्य कर संयम उसका नाम है मन चित्त धारणा देश बंधर्श चित्त से धारणा किसी देश में मन लग जाए लगातार उसका चिंतन करे तो तत्र प्रत्येक तानता ध्यान प्रत्यय लगातार चले वही प्रत्यय लगातार ध्यान है ध्येय का चिंतन प्रत्यय ज्ञान चिंतन असमाधि इसी प्रकार चिंतन आत्मवश्य अंतगण अपने अधिन में हो जिसका अंतगण अपने अधिनय जिसको जहां चाहे वहां लगाए सायम करने पर जहां मन लगाए वहां लग जाए पहले बाहर कहीं चिंतन करते त्रातक करते किसी विषय को देखते फिर कहीं भी मन लगाए धारणा दे संबंध बहारो अंदर किस तरह पर मन लगाया चित्त धारणा धारणा करने के बाद ध्यान अभ्यास करना पड़ता है एक लक्ष्य का चिंतन ध्येय का चिंतन लगातार चलना ये ध्यान है इसलिए प्रत्यय एक तान्यता ज्ञान लगातार एक चिंतन चिंतन छोड़ देना ध्यान नहीं चिंतन लगातार करना देय का चिंतन ऐसे करते करते अंतकुण को अपने वश में रखना विधेय आत्मा कहते हैं आत्मा ऐसी आत्मा कहते हैं अंतकुण अंतकर्ण इच्छा से विधेय इच्छा से जहां चाहे वहां लगा सके इंद्रियो और, और मन को वश में रखना इंद्रियो को जीतना मन को भी जीतने का अभिप्राय क्या है मन को जहां लगाना चाहे वो लगा योग सूत्र में वही सिखाते हैं धारणिको ध्यान करो, ध्यान करते करते मन अपने वश में जहां चाहे वहां लगाए योगाभ्यास के द्वारा योग के द्वारा रोग निवृत्त करते हैं। क्या करते हैं? जो प्राण प्रान के रोकना एक स्थान मन को लगाना जहां रोग है वहां मन को लगाना जब से लगाने का आप योग का अभ्यास करो मन यहां लगे तो रोग निवृत्त हो जाता है मन को एकाग्र करने का है एकाग्र करने से मन से सामर्थ्य जैसे पानी को बताया इसे एक सूक्ष्म मार्ग में छोड़ने पर कितने जोर निकल जाता है मन में से सामर्थ्य परमात्मा ने दिया है आप मन एकाग्र करेंगे एक अग्रह करें, पहले मैं बताया था ये कांच लेंस काचे सूर्य किरण दिन में ठंडी में अभी तो यहां नहीं ठंडी में हर ऋष थोड़ा धूप निकला सौ लेट, लेट जायेंगे बैठ जायेंगे धूप में कुत्ते भी आधी करे लेटे भी, गो भी आधी करे थोड़ा धूप वहां खड़े हो जाएंगे वहां छाया में जहां थोड़े धूप है गाया आकर वहां खड़े हो जाती है कुत्ते भी डर डर धूप है वहां जाकर लेट जाएगा और महात्मा लोग भी सब धूप में जाकर बैठ जाएंगे लेट जाएंगे दिन भर धूप में रहेगा कोई चिंता नहीं बड़ा अच्छा लगता है किंतु एक एक मिनट ये इतने बड़े कांच में जो मोटावाला होता है उसको देखो एक बिंदु में आ जाएगा सूर्यकिरण एक इंची दो इंची के कांच के इतने अंश सूर्यकिरण एक बिंदु में आ जायेगा क्या होता है जो अग्नि प्रकट हो जाती सारा दिन सर में धूप है तो कुछ नहीं बिगड़ता किंतु एक बिंदु में आ गया ज्यादा समय नहीं लगता है खाली के बिंदु करने के लिए आपको काचू के आगे पीछे करना और करते अग्नि प्रकट हो जाती है ये दृष्टांत है आपके मन में परमात्मा ने शक्ति दी मन इधर उधर भागता है भागने से कुछ नहीं होता है किन्तु यही मन में यदि आपको एक ही बिंदु स्थिर हो गया तो वहाँ परमात्मा प्रकट हो जाते हैं अग्निवाद या नहीं थी सूर्यकिरण से अग्नि उत्पत्ति होगी ना अग्निवादी प्रकट हो गई परमात्मा यदि है तो प्रकट परमात्मा कहा नहीं है ऐसे एकाग्र होकर के लगा मन कहीं लगा तो परमात्मा हाँ पकड़ परमात्मा मन लगाने का यही अभिप्राय शक्ति है इतनी से समझना ये मन में शक्ति है योगाभ्यास कर योगी लोग ज्ञानी जो ज्ञान प्राप्त करते उसी मन को एकाग्र करने से मन एकाग्र करना इसे सबसे बड़ा तप हो गया मनुष्य इंद्रियानाच एकाग्रम परम तप सबसे बड़ा तप है आत्म बसे विद्यात्मा अपने अध्ययन में रहे अंत जिसका सब प्रसाद अधिक प्रसाद प्रसन्नता स्वास्थ्य स्वस्थ होता है स्वस्थ किसको कहते स्वच्छ तिष्ठति ते स्वस्थ अपने स्वरूप में खेत स्वस्थ है अपने स्वरूप स्थित नहीं तो अस्वस्थ हो गया आपका रोग स्वरूप स्व देख ठीक है स्वस्थ है ठीक है और थोड़ा कहीं इधर उधर हो गया तो अस्वस्थ हो गया अपने स्वरूप परब्रह्म ब्रह्म स्वरूप है उसमें तीते तो स्वस्थ श्वत्त हुई है। स्वस्मिन स्वस्वरूप ब्रह्मणी तिष्ट तीते स्वस्थ स्वतः कौन होता है जो आप परब्रह्म अपने स्वरूप में तीता तो स्वतः है और देह को मेहमान करोगे तो स्वस्थ है नहीं रोग है देह तो रोग हमेशा ही अस्वस्थ है अस्वस्थ है, है और यदि रोग देह में हो कि आप पर स्थित हो हम स्मिन परम्रह्म तो स्वस्थ तो है तो स्वस्थ होता है तभी स्वस्मिन पर ब्रह्मणी तिष्ठ तिथि स्वस्थ हो तो प्रसाद को प्राप्त करता है स्वस्थ हो जाता है श्लोक बोलो प्रसाद को प्राप्त करता है प्रसाद उनसे क्या होगा आगे कहते प्रसाद सर्वदुखाना प्रसादे सर्वदुखाना हानि हास्ोपजाते प्रसन्न चेतसो हाशु बुद्धे पर्यविषते प्रसाद है सर्व नाम अनुसार है म नहीं बोलना किसने बोला सर्व दुखा नाम उष्ट लग गया तो गलत हो गया अनुसार का उच्चारण में करते समय उष्ठ लगेगा उष्ठ लग गया तो म हो जाएगा ये उष्ठ और नाचिका दोनों से उच्चारण होगा म का म का थाना उष्ठ और नाचिका और अनुसार का थाना केवल नासिका उष्ण नहीं है सर्व दुखा ना, ना, नहीं लगाना सर म रहेगा तो मृष्ट लग जाएगा जैसे आगे श्लोके कुतः सुखम कुतः सुखम आगे श्लोक में आएगा सुखम उष्ठ को लगाना पड़ेगा उष्ण नहीं लगाया तो भी गलत हो जाएगा कुतः सुखम कुतः सुखम उष्ठ नहीं लगाया तो शुद्ध होगा म होने के लिए उष्ठ तो लगाना पड़ेगा कुतः सुखम उष्ट को लगा करके थोड़ा नाक से निकाला कुत सुखम कह करके उष्ट लगाया फिर नाक से के भाई निकला तभी उठ नासिका दोनों से उच्चारण होता है अनुसार का उच्चारण नासिका से सर्व दुखान प्रसादे अस्य सर्व दुखान हानि उपज जाती सारे दुखों की हानि निवृत्त हो जाती है नाश हो जाता है सर्व दुखान सारे दुख सारे दुखों को तीन विभाग कर दिया तीन विवाह है आध्यात्मिक अधिभतिक अधिदैविक आध्यात्मिक सुख क्या है आत्मा सत्या के सारे समाधि रोग आदि और आधिभौतिक क्या है, है? भूता, जीव अन्य प्राणी सौर सर्प व्याघ्र से अन्य व्यक्ति से और आधिदैव के है देव समाधि देव के द्वारा झावात भूकंप ये वर्षा ये सब गर्मी ये रोग ये दुख किसको होता है, है? सबको होता है अच्छा जी क्या है सबको होता है दुख आपको तो नहीं होता है होता है को होता है किस शरीर को होता है कुछ थोड़ा सारे में है और सूक्ष्म शरीर में दुख है मन में दुख है है दुख दुख जो होता है सारे दुख की हानि हो जाएगी जब प्रसाद हो अपने स्वरूप में स्थित हो जाए स्वस्थ हो जाए तो ये दुख शरीर आदि में दुख रहने पर भी अपने स्वरूप में कोई दुख ही नहीं स्वरूप में स्थित नहीं होने पर देहादि के दुखों को मेरे में मानते हैं। यदि आपके स्वरूप पर ब्रह्म व्यापक निल्लेप निष्क्रिय स्वरूप में स्थित होगी उसमें क्या दुख है शुद्ध चिन्ह मात्र ब्रह्म में कैसे दुख है उसमें नहीं रह करके जब हटा तो अन्य दुखों को आरोप करके मैं दुखी मैं दुखी तो अपने स्वरूप प्रसाद, प्रसाद प्रसन्न हो गया तो सर्व दुखान नानी प्रसाद शब्द का तो प्रसन्नता स्वच्छता स्वच्छ है प्रसन्न का कर दिया प्रसाद का अर्थ प्रसन्न हो गया तो क्या होगा सत्य सत्य हो गया बल स्वरूप में तित ये सत्य हो जाता है ऐसे सत्य होने पर सारे दुख की निवृत्ति होती है और जिसका अंतगुण सत्य हो गया सत्में स्थित सत्य अंतगुण सत्य हो गया मतलब क्या है स्वरूप में स्थित हो गया मन इधर उधर भागता है सब छोड़ करके परमात्मा में अपने स्वरूप में ब्रह्म आत्मा स्वरूप में जिसका अंतगण स्थित हो गया प्रसन्न सचेत प्रसन्न चेतो यश स बुद्धि आसु पर्यतिषते बुद्धि सब सा व्यापक सर्वत्र स्थित हो जाता है एक रूप होकर के निश्चल हो जाती बुद्धि परिअवतिषते परिथ सबोर आकाश के समान व्यापक होकर के आत्म रूप से निश्चल हो जाती बुद्धि बुद्धि आत्मा के चिंतन करते करते स्वयं आत्मस्वरूप हो जाती बुद्धि में अन्य वृत्ति कुछ नहीं बुद्धि का स्वरूप कुछ नहीं आत्मस्वरूप हो जाए ऐसे प्रसन्न चेतव जब बुद्धि स्थिर हो जाए आत्मस्वरूप में स्थित हो जाए तो उसमें और कोई दुख है ही नहीं कुछ कर्तव्य है ही नहीं कृत्यकृत्य हो गया सब कुछ पूरा हो गया बुद्धि आत्मस्वरूप स्थिर हो जाए अपने स्वरूप में स्थिति मानो पहले स्वरूप में स्थित हो मानव को अपने स्वस्थ करने के लिए मन अपने स्वरूप चिंतन करते स्थिर हो जाए तो साक्षात्कार हो जाने पर बुद्धि तदाकार हो गई एक व्यापक ब्रह्म परिपूर्ण स्वरूप पर हो गया प्रसन्न स्थित हो गया तो क्या होगा कृत्यकृत्य हो जाता है आगे कृतम कृत्यम ये न जो कर्तव्य सब कर लिया होता है कृतकृत्य करने योग्य जो, जो सब कर लिया आगे कुछ करने का वाक्य नहीं रहा आगे कुछ देखने का वाक्य नहीं रहा कहा जाने का कुछ नहीं सब कुछ कर लिया उसमें क्या करें आगे बैठी बैठी कर थक जाइए न बैठी बैठी कर फिरी थक जाए कुछ करना नहीं तो कोई लोग कहते खाली बैठ नहीं पाएंगे कुछ ना कुछ कहना इधर जाओ इधर जाओ कारण क्या, क्या मालूम है परमात्मा चिंता नहीं कर पाते जब परमात्मा चिंता करेगा उसको समय नहीं मिलता है जब परमात्मा चिंता नहीं कर पाता है वो समय कैसे कटेगा इधर लाओ उधर लाओ कोई पढ़ते इसका पुस्तक पढ़ो नहीं तो कहीं जाओ कहीं देखो कहीं टीवी देखो किसके पास जाओ कौन करो नहीं तो देखो पढ़ो संवाद पत्र पढ़ो कुछ करो क्यों नहीं। समय नहीं कटता है आज ये परमात्मा चिंतन करेगा उसको नहीं। समय नहीं करते है समय नहीं मिलता है और थोड़ा जपना चाहिए समय नहीं मिलता है दौड़ दौड़ भागो इधर उधर तो समय इसलिए साधक को मुख्य कृतकृत मु हो जाता है तो और कुछ करने का है नहीं तब शांति कुछ करने का है तो शांति नहीं है बैठा है भजन करने की थोड़ी देर इच्छा कभी कभी मन लग जाता है थोड़ी बैठने की इच्छा है किन्तु जाना पड़ेगा इच्छा नहीं होने पर भी कभी कभी जाना पड़ता है जाना पड़ता है कभी कभी उस समय कैसे लगता है इच्छा परमात्मा में मन लगा थोड़े भजन करने की इच्छा है किन्तु जाना पड़ेगा कि उसकी शादी है जाना पड़ेगा बड़े दुखी होकर के भी जाते हैं जाना पड़ता है स्वेच्छा अनिच्छा परीक्षा ये कर्म है जाना करना पड़ता है क्या करें करना पड़ता ऐसे कर जाते हैं इसलिए जो मुमुक्षु क्या करे राग देश रहित तो होकर राग द्वेष रहित तो होकर विषय सेवन करना जो शास्त्र निषिद्ध नहीं अनिषिद्ध शास्त्र विरुद्ध शास्त्र ने जिसको निषिद्ध किया उसका ग्रहण करना चाहिए नहीं भगवान भाषिकार यहां कहते राग दश अभियुक्त ही इंद्री शास्त्र अविरुद्धु शास्त्र के अविरुद्ध होने पर भी जिसका वर्जन कर सके उसको छोड़ना है जिसके बिना चल जाते उसको छोड़ देना है अवर्जनीय जो अवश्य लेना है जितने चाहिए युक्ता समाहित तो होकर के विषय ग्रहण करें हमेशा समाहित तो, स्वरुपस्थित होकर के परमात्मा को भूले बिना विषय ग्रहण करते तो उसके पहले परमात्मा चिंतन करे ये हमारी परंपरा में है पहले भोजन करते समय परमात्म ब्रह्मा अर्पण करे परमात्मा अर्पण करते हैं अर्पण करके फिर भोजन करते हैं भी तो संस्कार होता है तो उठाते है पहले परमात्मा अर्पण करे पांच ग्रास गिलास प्राणाया अपनाया सो देता है उसके पहले कुछ करता है ब्राह्मण है नमो धर्म राजा है धर्मराजा ऐह चित्र उय सा अमृत अपरा ऐसे करके जब फिर दे प्राणाया अपनाया ये परमात्मा अर्पण करके भोजन और महात्मा को पाठ कर भोजन के समय पंचदश अध्याय गीता पाठ करते हैं परमात्मा चिंतन करने के लिए किस समय सब समय क्या नहीं के विपत्ति समय तो भगवान का चिंता बाकी छोड़ के नहीं सब समय कुछ करते समय परमात्मा चिंतन होना तो चाहे लगातार तो अभ्यास ऐसे करते करते होता है सब इसलिए भोजन करते समय भी परमात्मा चिंतन पहले करके तो शास्त्र अविरुद्ध विषय शास्त्र निषेधे तो ग्रहण नहीं करना चाहिए जो अवर्जन है जिसका वर्जन जिसके बिना चलेगा उसे छोड़ो जितने बिना चलता है इसे करके युक्त समाहित होकर के विषय ग्रहण करें अर्थात विषय में आसक्त होकर के बहुत विषय के पीछे नहीं पड़े बहुत लोग कैसे है समर्थ होने पर भी उनका नियम करते इतने हम कहेंगे इतने नहीं कहेंगे ऐसे कोई कर नहीं हट के ज्यादा करने का आग्रह नहीं है किंतु संयम करने के लिए ये नहीं कि उसके बिना चलेगा नहीं इसके बिना चलेगा नहीं ये भावना नहीं उसको ग्रहण करते कि उसके बिना चल सकता है टीवी नहीं देखेंगे चलेगा कभी एक सप्ताह कोई नहीं चलेगा कोई साधे किसी होते घर में टीवी रखते ही नहीं कुछ लोग तो उसके बिना चलेता नहीं कुछ लोग देखते ही नहीं पूरा से नहीं छोड़े तो उसके बिना भी चल सकता है मुमुक्ष यदि है अब साधक है संवाद पत्र जब नहीं पढ़े सात दिन चलेगा कहा भूकंप हो गया कहा कोई मर गया कोई किसको चल पकड़ लिया यही संवाद उसे मिलता क्या कुछ नहीं किंतु तो कुछ लोग इसे बीमारी उसके बिना चलता नहीं भोजन बंद नहीं करके उसको देखते सुनते रहते क्रिकेट कोई खेल कर कोई हार गया कोई जीत गया बस सुनना है तो हम तुम्हें सुन लो कौन हार गया जीत गया किन्तु लगातार तो एक घंटा दो घंटा उसमें बड़ा वेदांत तो स्वर्ण करने के लिए समय नहीं है प्रवचन कहेंगे हमारी गीता सुनो उसके लिए कहा समय उस टीवी देखने के लिए संवाद सुनने के लिए समय बहुत है अभी कौन हारेगा कौन जीते उसके लिए पीछे बड़े झगड़ा करने वाले झगड़ा करेंगे और बाकी अन्य बैठ के सुनते रहते हैं देते रहते हैं जो मुख्य साधक ऐसा है इस वाला विषय हटा करके जिसके बिना चलता है छोड़े धीरे धीरे कम करें पूरा एक साथ नहीं छोड़ेगा थोड़े-थोड़े काम करें ऐसे करते करते अंत में लग जाना है तो उस भगवान ने कहा था इसलिए ये करना चाहिए शास्त्र अविरुद्ध अवर्जनीय समाहित होकर के विषय ग्रहण करें, किंतु तो राग द्वेष रहित होकर के स्लोक बोलो ुद्धि न चा नचा चा भावत शाति रशा क अच्छा पूर्वज श्लोक में तृतीय पाद में कितने पद बताओ पहला पद क्या है तीन पद प्रश्न जेत सर ही आसु इसमें अवय कोई है और आंसू क्या है आसु अव्यय है ठीक रहो नाव भाव यथा शांति नचा भावे शांति कितने पदे चार, चार।, चार। पदे शांति क्या के आगे र है वहां विसर्ग उच्चारण करना ठीक होगा नहीं। क्यों आगे क्या बनना है स नहीं है आ है। अमेर मिली कर र हो गया पर में अ रहेगा स्वर वर्ण रहेगा तो कहीं भी विसर्ग मिलेगा अ कोई स्वर वर्ण बाद में रहेगा तो विसर्ग नहीं मिलेगा वहां र हो जाएगा विसर्ग नहीं रहेगा तो क्या क्या बनना होने पर विसर्ग रहेगा बोलो इतने कठिन नहीं, नहीं। कितना हो गया चार और तीन प्रकार सौ बस इतना रहेगा तो विसर्ग होगा होगा उसके अतिरिक्त किसी वन रहते विसर्ग कोई स्वर वन पर रहते विसर्ग होगा नहीं नहीं होगा स्वर वन कोई रहते विसर्ग आज के ब्रह्माष्टम में, माले में? दो तीन स्थान पर हाँ देखे नाचार संशोधन करना पर में अ तो रोलना है इतने त्याग रखना है आज दो या तीन था दो।, दो काले था तो यहाँ नचा भावे तो शांति रशांत से बोलना रशांत से कुछ सुखम कोई क्या सिखाएंगे नचा भावे शांति अशांत क्यों बोले रशांत से क्या रशांत से क्या और अशांत से नहीं अन्य करने के लिए अर्थ समझने के लिए मालूम है किन्तु तो पाठ करते समय विसर्ग बनना गलत है क्योंकि पर में होते समय विसर्ग होता ही नहीं इसे जो लोग सिखाते है स्वयं भ्रांत दूसरे को भ्रांति बताते और अशुद्ध उच्चारण सिखाना भी गलत है स्वयं अशुद्ध करना न मिलच्छी तव्य ही अपिल्छ अशुद्ध उच्चारण नहीं करे शुद्ध उच्चारण करने से पुण्य होता है संस्कृत शब्द और दूसरे को गलत स्थान अनुचित है थी। ठिकाने वाले कोई है तो आप समझ लेना इसे गलत उच्चारण नहीं करना विसर्ग जहां नहीं है विसर्ग बोलना गलत है आजकल कोई पुस्तक छपाते हैं। कहता कहते हम इसे कर देते हैं लोगों को थोड़ा सा सरल हो जाएगा सरलत है सरल करने के लिए संस्कृत को संस्कृत से हटाकर सर ले अन्य भाषाएं बताओ व्याख्या करो कोई बात नहीं जो मूल है उसमें ऐसा शुद्ध रहना शुद्ध उन्नशिख नुद्धियुक्त ओ पूमद पूर्ण मदं पूदेदा पूर्णमेवशिष्य ओम, पुर्णा पुर्णा ओम शांति shanti shanti